हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी शिल्पी दीदी आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है आलसी तिम्मा इसे लिखा है एम आर शिव ने और इसे इससे लिया गया है बाल पत्रिका कोपल से तो सुनिए ये कहानी आलसी तिम्मा एक गांव था वहां एक बूढ़ी दादी थी उसके एक पोता था जिसका नाम तिम्मा था। वो आलसी था, बहुत आलसी, ना समय पर खाता, ना ना सोता, कोई काम करता बूढ़ी दादी को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि इसे कब समझ आएगी दादी के घर में एक गौरैया घोसला बनाकर रहती दादी को रोज बड़ी मेहनत मशक्कत करते देख उसे भी बुरा लगता था एक दिन तिम्मा ऐसी उसने कहा क्यों रे तिम्मा? इतना हटा कट्टा है कुछ काम क्यों नहीं करता तू कौन बहुत काम करने वाली है बस उड़कर जाती आती रहती है और चली है मुझे सीख देने तिम्मा ने कहा मैं सिर्फ उड़ती नहीं अनाज कीड़े आती ढूंढकर लाती हूँ घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर दिन में सत्तर से सौ बार खाना ढूंढकर लाते हैं। समझे गौरैया ने कहा हजार बार उड़कर जाओ उससे मुझे क्या मतलब मेरी बातों में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़ फेंक दूंगा समझे ने कहा उसकी बातों से डरकर कर गौरैया उड़ भाग गई। इस आलसी को सही राह पर लाना ही होगा गौरैया ने सोचा उसे एक उपाय सुझा। वो तुरंत दादी के पास गई। दादी दादी तिम्मा अगर आलसी है तो इसका कारण तुम हो उसे रोज समय पर खाना बनाकर खिला देती हो इसी कारण वो ऐसा हुआ है मेरा कहा मानो तो वो समझदार बन जाएगा उसने कहा गौर ने अपना उपाय दादी को बताया अगले दिन खाने के समय जब तिम्मा रसोई घर में घुसा तो उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी वो कमरे में कंबल ओड पड़ी रही मुझे शीत जोर है मैं खाना नहीं पका सकी लकड़ी भी खत्म हो गई है जंगल जाकर लकड़ी चुन लाओ किसी तरह पका तुम्हें खिला दूंगी दादी ने कहा जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा कहकर तिम्मा वहीं पड़ा रहा जब उसकी आंख खुली तब तक उसे बहुत भूख लग आई थी उसने रसोई घर के कोने कोने में ढूंढा उसे खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं मिला गौरैया की बात मानकर दादी माँ ने पहले से ही सब चीजें वहाँ ऐसी हटा अलग रख दी थी कोई और राह न सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी उठाकर जंगल गया निधाल हो रहा था वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया टक टक टक टक, की आवाज सुनकर टिम्मा की नींद खुल गई। उसने उस ओर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी सोने का हल्दिया और काला रंग सिर और उसके पिछले हिस्से का लाल रंग गले पर काला और सफेद इस तरह कई रंगों वाली एक चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही थी टक टक टक टक कौन है ओ, कौन है इतना शोर मचा रहा है? तिमाने आंख मलकर पूछा टक टक टक टक टक मुझे कटफड़वा कहते हैं मैं ही ये आवाज़ कर रहा हूँ इससे क्या लाभ उस पक्षी से उसने पूछा मेरी नींद उछट गई तुम्हारी कारण इस समय कौन सोता है भला खूब मेहनत करके कमाओ खाओ सोया तो रात को ही जाता है खाओ ना, किसने मना किया है लेकिन यह टक की आवाज़ कैसी देखो पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार हैं। पेड़ को मैं चोंच से मारता हूँ कहीं ढीला सा लगने पर वहाँ सेंध बनाता हूँ जीव से कीड़े पकड़कर खाता हूँ पेड़ पर चोंच मारते समय आवाज़ तो होगी ही इतना कहकर पक्षी ने फिर से पेड़ को फोड़ना शुरू कर दिया टक टक टक टक ये छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाते हैं, कहते हुए तीमा आगे बढ़ा कई पक्षियों की आवाज सुनाई दी। ने उधर मुड़कर देखा फूल के पौधे की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी एक से दूसरे फूल पर उड़ते हुए अपनी लम्बी झोंकी फूलों पर झोंक पराग खींच रहे थे लगातार आवाज करते चिपचिपची बेट चिपचिपी उड़ते उन पक्षियों को देखकर कर टिम्मा ने उनसे पूछा आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? है चिप चिपचिपचि चिपचि चिपचिपिट हम गाने वाले पक्षी हैं। तुम नहीं जानते चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है हम फूलों पर उड़कर उसका पराग पी लेते हैं। गायक पक्षी ने कहा कितने छोटे आकार के पक्षी है लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं टिम्मा ने कहा ये सुनकर गायक पक्षी बोला श्रम से ही पेट भरता है तुम क्या काम करते हो छोटे पक्षी को दिमाग कोई उत्तर ना दे सका उसने सिर झुका लिया उसने निश्चय किया कि वो आगे से खूब काम करने के बाद ही खाना खाएगा यहाँ पर पीने का पानी कहाँ मिलेगा चिप चिवे, चिप चिवीट चिपचिप यहाँ से सीधे चले जाओ वहाँ पर एक तालाब है गायक पक्षी ने कहा तालाब की दिशा में आगे बढ़ने लगा पेड़ पौधों की झाड़ी में घुसा हुआ ऊपर से हरा और नीचे सफेद सिर पर फीके नीले रंग और लंबी वाला एक पक्षी ट्विट ट्विट्वीट ट्विटवीट ट्विटवीट की आवाज के साथ कुछ काम कर रहा था टिम्मा वही खड़ा हो गया और उस पक्षी को देखने लगा वो पक्षी पौधों के दो पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था तुम कौन हो पत्तों को इस तरह क्यों सिल रही हो उसने पूछा ट्वीट ट्वीट, ट्वीट ट्वीट ट्वीट ट्वीट ट्वीट ट्वीट मैं दर्जी पक्षी हूँ अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ उसकी बात सुनकर बोला वाहरे एक मुट्ठी भर इसका आकार नहीं कितनी अच्छी सिलाई कर रही है फिर वो तालाब आरोप पहुँचा वहाँ पानी पर उसने देखा कि कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वहाँ उड़ रहा था सफेद रंग और काले रंगों वाला ये पक्षी उड़ना छोड़कर एकदम रुक गया फिर दोनों पंख समेटकर पानी में डूब गया वो अभी सोच ही रहा था कि ये कौन है और पानी में क्यों डूबा कि तब तक वो पक्षी पानी से बाहर निकल भी आया उसकी तलवार जैसी लंबी चोंच में एक मछली दबी थी उडकर वहीं एक चट्टान पर जा बैठा और मजे से खाने लगा वो बक राजा था। संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ आगे से काम करके मुझे खाना चाहिए माँ निश्चय किया तालाब का पानी भर पेट पी उसने काफी लकड़ियां काट ली और उसे उठाकर घर ले आया उस दिन से वो खूब श्रम करता दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता पोते को समझदार देखकर दादी माँ खुश थी उपाय सुझाने वाली गौरैया की उसने खूब प्रशंसा की गोरया भी अपने उपाय का फल देख खुश थी तो बच्चों ये था सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और अभी आप सुन रहे थे कहानी आलसी तिम्मा इसे लिखा था एमआर शिवशंकर ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोमल से।